कि ईश्वर से ज्ञान की इच्छा करें अतः तुम महादेव जी की आराधना करो उससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा बहुत अच्छा कहकर पहलुश ने ज्ञान प्राप्त के उद्देश्य से महेश्वर की अर्चना की इससे संतुष्ट होकर उन्होंने ब्राह्मण को ज्ञान प्रदान किया ज्ञान प्राप्त होने पर परम बुद्धिमान कवच ने इस प्रकार मुक्तिदायिनी गाथा का गान किया मनुष्य का पहला शत्रु है क्रोध उसका फल तो कुछ भी नहीं उल्टे वह शरीर का नाश करता है अतः ज्ञान रूपी खड्ग से उसका नाश करके परम आनंद को प्राप्त करें नाना प्रकार के तृष्णा बंधन में डालने वाली माया है वह पाप कराती है अतः ज्ञान रूपी खड्ग से उसका नाश कर देने पर मनुष्य सुख से रहता है आसक्ति देवता आदि के लिए भी बहुत बड़ा अधर्म है आत्मा असंग है उसके लिए भी आसक्ति महान शत्रु है ज्ञान रूपी खडक से इस आसक्ति का नाश करके शिव सायुज्य प्राप्त करें संशय महानाश का कारण है वह धर्म और अर्थ का भी विनाश करने वाला है उस संशय का नाश करके जीव अपने परम अविष्ट की सिद्ध कर सकता है आशा पिशाची की भांति चित्त में प्रवेश करती है और संपूर्ण सुखों को भस्म कर डालती है पूर्ण अहंकार अपरिछिन्न आत्मबोध रूपी खड्ग से उसका नाश करके जीवन मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए तदंतर पैलुष ज्ञान प्राप्त करके गंगा तट पर रहने लगे ज्ञान रूपी खड्ग से उनका मोह नष्ट हो गया था अतः उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया तब से वह स्थान खड़ग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ ज्ञान तीर्थ कवच तीर्थ तीर्थ और सर्वकामद तीर्थ आदि 6000 तीर्थ वहां वास करते हैं जो पाप के और के दाता है। उसके बाद तीर्थ है उसी को अनविंद तीर्थ भी कहते हैं वह बहुत ही उत्तम है वह खोए हुए राज्य की प्राप्ति कराने वाला है उसका महात्मन बतलाता हूं सुनो एक बार गौतमी के उत्तर तट पर आत्रेय ऋषि ने अनेक ऋतज मुनियों के साथ सत्र आरंभ किया उसमें हब दे वाहन अग्नि ही होता थे इस प्रकार सत्र पूरा होने पर महर्षि ने माहेश्वरी इष्टिका अनुष्ठान किया इससे anima आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई तथा उनमें सर्वत्र आने जाने की शक्ति हो गई वे परम मनोहर इन्द्र भवन स्वर्ग लोक तथा रसातल में अपनी तपस्या के प्रभाव से आने जाने लगे एक समय वे इन्द्र लोक में गए वहां उन्होंने देवताओं से घिरे हुए इन्द्र को देखा जो अप्सराओं का उत्तम नृत्य देख रहे थे सिद्ध और शादधगण उनकी स्तुति कर रहे थे वह सब देखकर पुना अपने आश्रम लौट आए कहां पवित्र गुणों वाले रत्नों से भरी हुई kaha मड़ीय इंद्रपुरी और कहां श्रीहिन सुवड़ रहित अपना आश्रम यह देखकर ब्लाह्मण को अपने आश्रम से बैरात के सा हो गया उनके मन में शीग रही देवताओं का राज्य प्राप्त करने की हुई। तब उन्होंने अपनी प्रिया से कहा देव अब मैं उत्तम से उत्तम फल मूल भी चाहे वे कितने ही अच्छे ढंग से क्यों न बने हों नहीं खा सकता मुझे तो स्वर्ग लोक के अमृत परम पवित्र श्रेष्ठ आसन स्तुति दान सुंदर अस्त्र शस्त्र मनोहर वस्त्र अमरावती पुरी और नंदन वन की आती है यौं कहकर महात्मा आत्रेय ने तपस्या के प्रभाव से विश्वकर्मा को बुलाया और इस प्रकार कहा महात्मन मैं इंद्र का पद चाहता हूं आप शीघ्र ही यहां इंद्रपुरी का निर्माण कीजिए इसके विपरीत यदि आपने कोई बात मुंह से निकाली तो मैं निश्चय ही आपको भस्म डालूंगा आत्रेय के यूं कहने पर प्रजापति विश्वकर्मा ने तत्काल ही वहां मेरु पर्वत देवपुरी कल्पवृक्ष कल्पलता कामधेनु वज्र आदि मणियों से विभोषित सुंदर तथा अत्यंत चित्रकारी किए हुए गृह बनाए इतना ही नहीं उन्होंने सर्वांग सुंदरी सची की भी आकृति बनाई जो कामदेव की विहारशाला से प्रतीत हो रही थीं क्षण भर में सुधर्मा सभा मनोहरिणी अप्सराएं 26 अस्त्र अश्व ऐरावत हाथी वज्र आदि अस्त्र और संपूर्ण देवताओं का निर्माण हो गया अपनी पत्नी से मना करने पर भी आत्रेय ने सची के समान रूप वाली उस स्त्री को अपनी भार्या बना लिया वज्र आदि अस्त्रों को भी धारण किया नृत्य और संगीत आदि सब कुछ वहां उसी तरह से होने लगा जिस प्रकार वह इंद्रपुरी में देखा गया था स्वर्ग लोक का संपूर्ण सुख पाकर मुनिवर आत्रेय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ आपात रमणीय विषयों की भी भला किस पुरुष को अपेक्षा नहीं होती दैत्यों और दानवों ने जब स्वर्ग का वैभव पृथ्वी पर उतरा हुआ सुना तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ वे परस्पर कहने लगे क्या कारण है कि इंद्र स्वर्ग लोक को छोड़कर पृथ्वी पर सुख भोगने के लिए आया है हम लोग अभी वृत्रासुर का वध करने वाले उस इंद्र से युद्ध करने के लिए चलें ऐसा निश्चय करके असुरों ने वहां आकर महर्षि आत्रेय को और उनके द्वारा निर्मित इंद्रपुरी को भी घेर लिया फिर तो उन पर बड़े-बड़े शस्त्रों की मार पड़ने लगे इससे भयभीत होकर आत्रेय ने कहा मैं इंद्र नहीं हूं मेरी यह भार्या भी सची नहीं है ना तो यह इंद्रपुरी है और ना यहां इंद्र का नंदनवन है वितरहन्ता वज्रधारी और सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र तो स्वर्ग में ही हैं मैं तो वेदवेत्ता ब्राह्मण हूं और ब्राह्मणों के साथ ही गौतमी के तट पर निवास करता हूं दुर्दैव की प्रेरणा से मैंने यह कर्म कर डाला जो ना तो वर्तमान काल में सुख देने वाला है और ना तो भविष्य में ही असुर बोले मुनि श्रेष्ठ आत्रेय यह इंद्र का अनुकरण छोड़कर यहां का सारा वैभव समेत लो तभी तुम कुशल से रह सकते हो अन्य था नहीं तब आत्रे ने कहा मैं अदमी की शपत खाकर सच-सच कहता हूं आप लोग जैसा कहेंगे वह साही करूंगा दयत्यों से यो ककर हुवे पुन दिश््यकर्मा से बोले प्रजापथ आपने मेरी प्रसन्नता के लिए जो इंद्र पदका निर्माण किया था इसका फिर उपसंहार कर लीजिए और ऐसा करके मुझे बराह्मण मुनी की शेगर रक्षा कीजिए मुझे फिर वही आश्रम लौटा दीजिए जहां मृग पक्षी वृक्ष और जल हैं मुझे इन दिव्य भोगों की कोई आवश्यकता नहीं है शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके प्राप्त की हुई कोई भी वस्तु सुखद नहीं होती बहुत अच्छा कहकर प्रजापति ने उस इंद्रपुरी के वैभव को समेट लिया उस देश को निष्कंटक बनाकर दैत्य फिर अपने स्थान को चले गए विश्वाकर्मा भी हंसते-हंसते अपने धाम को पधारे आत्रेय भी अपने शिष्यों और पत्नी के साथ गौतमी तट पर रहते हुए तपस्या में संलग्न हो गए उनका जो यज्ञ चल रहा था उसमें उन्होंने लज्जित होकर कहा अहो मोह की कैसी महिमा है मेरे चित्त में भी भ्रांति आ गई यह क्या मैंने महेंद्र पद पाया और क्या-क्या उसके लिए किया इस प्रकार लज्जित हुए आत्रेय से देवताओं ने कहा महाबाहो लज्जा छोड़ो इससे तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी जो लोग इस आत्रेय तीर्थ में स्नान करेंगे वे भविष्य में इंद्र होंगे और इसके स्मरण से उन्हें सुख की प्राप्ति होगी यूं कहकर देवता चले गए और आत्रेय मुनि भी बहुत संतुष्ट हुए